शब्द शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कलम का जादू इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे और जिस तरह से हमने अलग अलग राइटर्स पे बातें कर रहे हैं आज हम लोग जो राइटर हैं बलवंत गर्गी इनके बारे में बातें करेंगे आप भी पंजाब से हैं और विशेष जो आपने लिखा है उसको आज भी लोग याद करते हैं और रंगमंच के लिए काफ़ी चीज़ें आपने लिखा है विशेष रूप से आपकी जीवन कहानी को हम लोग सुनने वाले हैं प्रोफेसर बलवंत गार्गी के बारे में और हमारे साथ कमलेश गुलाटी जी उपस्थित हैं बलवंत गार्गी जी के बारे में उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें आपसे शेयर करने वाली हैं तो आप सभी की तरफ से कलम का जादू इस कार्यक्रम में कमलेश जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपको भी नमस्कार और प्यार भरी नमस्कार हमारे सुनने वालों को कलम का जादू ये कार्यक्रम जो चल रहा है इसमें कोशिश है कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स लेखक जो हैं पंजाब के उनके बारे में आपकी पहचान करवाई जाए तो हम बात कर रहे थे प्रोफेसर बलवंत गार्गी जी की जिनको पंजाबी भाषा के नाटककार थिएटर निर्देशक उपन्यासकार लघु कथाकार और शिक्षाविद की उपाधि उनको मिली है और उनके जो शुरू का जीवन है वो 1916 को बरनाला पंजाब के सेणा में उनका जो एक सेना के पास एक छोटी सी नहर है उसके पास एक घर है वहाँ पे इनका जन्म सरहंद नहर उसको कहा जाता है एक घर में हुआ था और आप देखिए कि उस जगह ये जगह जो है ना वो रज़िया सुल्तान को कैद किया गया था अंग्रेज़ों के टाइम में और सिंचाई विभाग में हेड क्लर्क शिव चंद गर्ग के परिवार में दूसरे बेटे के रूप में उन्होंने भारतीय और पंजाबी साहित्य की दुनिया में इतिहास रचा और गार्गी जी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने पढ़ाई की और एफ कॉलेज लाहौर से एम अंग्रेज़ी एम राजनीति विज्ञान पूरा किया और कांगड़ा घाटी में अपने स्कूल में नोरा रिचर्ड्स के साथ थिएटर का भी अध्ययन किया देखिए थिएटर की जो गुरु मानी जाती है नोरा रिचर्ड्स उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई उनका जो जीवन ये रहा ये अध्ययन रहा ये हम सब के लिए एक मिसाल बन गया और किताबें और जो उनका जो रचनाएं हैं उनके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो नाटकीय संग्रह के अलावा गार्गी की लघु कथाएँ अंग्रेज़ी में प्रकाशित होने लगी न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित एक पुस्तक फोक थिएटर ऑफ इंडिया अंग्रेजी और पंजाबी में दो अर्थ इसके थे और आत्मकथा उपन्यास यानी नंगी धूप और दर्पल पर्पल मूनलाइट काशनी वेहरा ने उन्हें महानगरीय ध्यान के केंद्र में लाखड़ा कर दिया बलवंत गार्गी जी पंजाबी में नाटक लेखन के अग्रदूतों में से एक रहे और दूरदर्शन पर उनके नाटकों जैसे सांझा चुला के निर्माण और प्रसारण को देश भर में जो है सराहना मिली लोगों ने इसको चाहा इसको पढ़ना चाहा गार्गी जी को उनकी पुस्तक रंगमंच के लिए उन्नीस में सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया इसके बाद पद्मश्री उन्नीस में मिला 1998 में पंजाबी नाटक लेखन में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया गार्गी उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी दोनों पुरस्कार जीते हैं तो हम बलवंत गार्गी जी के बारे में बात कर रहे हैं जो पंजाब के बहुत ही जाने माने नाटककार हैं इसके अलावा उन्होंने उपन्यास लिखे हैं और थिएटर के निर्देशक रहे हैं रंगमंच की दुनिया के वो बाबा कहे जाते हैं और इसके अलावा जो पुरस्कार उनको मिले उसमें से आ, जी रमेश जी उन्होंने पंजाब के ग्रामीण इलाकों के अपनी तीखी तस्वीर के कारण कई बार विरोध भी हुआ उनका और क्योंकि वो सच बोलते थे सच लिखते थे तो सरकार को इस वजह से मुश्किल होती थी और गार्गी जी के कई नाटक जिसमें लोहा कुट जो थिएटर में बहुत बार इसको लोगों के सामने खेला गया।, गया और बहुत पसंद भी किया गया केसरो कणक दी बल्ली सोनी महवाल सुल्तान रज़िया सौकण मिर्जा साहिबा धुन्नी दी आग लघु कथाएँ मिर्चा वाला साथ पट्टन दी बेरी क्वारिटीसी शामिल हैं और नाटकों का बारह भाषाओं में अनुवाद भी किया गया मॉस्को लंदन नई दिल्ली और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर में उनका प्रदर्शन किया गया बुक्स का और अनुवाद किया गया लोगों ने पढ़ा और सराहा पसंद किया क्योंकि वो एक आम ग्रामीण व्यवस्था में पले बड़े थे तो इतना हाईली एजुकेशन जो थी उनके पास लेकिन उनकी जो सोच थी वो अपनी जमीन से जुड़ी हुई थी ये बात हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है उनकी रचनाओं से <coughs> अच्छा रमेश जी आगे मैं आपको बता दूं कि जो गार्गी का पहला नाटक लोहा कुट जिसको अंग्रेजी में आ, ब्लैक स्मिथ और उन्नीस में पंजाबी के ग्रामीण इलाकों की अपनी तीखी तस्वीर के कारण इस पर बहुत विरोध हुआ और उस मोड़ पर उन्होंने ग्रामीण जीवन की गरीबी अशिक्षा अज्ञानता और अंधविश्वास पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और इसी तरह उन्नीस में सैल पत्थर पैट्रीफाइड स्टोन और 1950 में नवन नई शुरुआत और 1950 में कुग्गी ड जारी हुए नाटक लोहाकुट के 1950 के संस्करण में उन्होंने जे.एम. गार्सिया लोर्का से काव्यात्मक और नाटकीय तत्वों को खींचने का सहारा किया 1968 में उनका उपन्यास आया कनक दी बल्ली जिसको गेहूं का डंठल कहा जाता है हिंदी में और 1977 में तुन्नी दिग भट्टी में आग जैसी बाद की रचनाएं उनके मुख्य वाहन बन गई देश भर में वो मकबूल हुए देश विदेश में बल्कि जितने पंजाबी वसे थे उनकी किताबों को पसंद करने लगे और देशी स्थान की सभी विशिष्टता के बावजूद चाहे वो देसी थे सादा थे ग्रामीण इलाके में पले बड़े थे लेकिन उनका जो रक्त विवाह की ओर जो की न रचना की ना उतना ही ध्यान आकर्षित किया जितना के बाद वाले ने यमा की याद उन्नीस में मिर्जा साहिबान में रीति रिवाजों और परंपराओं की कटु आलोचना की गई धीरे धीरे गार्गी का जो है हिंसा और मृत्यु के प्रति जुनून लगभग एक ज़ुनून ही बन गया लिखना उनका है एटोनिन एटोनिनटोड का क्रूरता का रंगमंच उनकी स्पष्ट अनिवार्ता में बदल गया रंगमंच के तो वो गुरु कहेंगे ना उनको मतलब कोई भी नाटक रंगमंच पे लाना और लोगों को सामने बैठ के दिखाना जो उसके कलाकार हैं उनका जो भावना से उस नाटक में घुल मिल जाना ये चीज़ें उन्होंने अपने कलाकारों को सिखाई और आप देखिए कि इसके लिए कला को मिथोपिया के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ा जो उनके अंतिम नाटकों में स्पष्ट रूप से सामने आता है रमेशी जी में बलवंत गार्गी जी ने सौकण जिसको हम कहते हैं प्रतिद्वंदी महिला हिंदी में कहा जाता है और ये जो उन्होंने लिखा एक बहुत ही अच्छा अवसर बन गया उनके लिए सामाजिक राजनीतिक विमर्श से पूरी तरह अलग होकर लिखा उन्होंने और नए तरीके से लिखा उन्नीस में अभिसारिका जिसको कहा जाता है प्रेमी प्रतिशोध के साथ अपने नए विषय की ओर रुख किया यानी उन्होंने प्रेम विवाह और बाकी जुड़वा बहनों की कहानी उन लिखी जो एक उस समय की बहुत बड़ी स्टोरी बन गई गार्गी की ये रुचि जो है ना बहुत हुँ, शक्तिशाली हो गई थी लोग इसको पसंद करने लगे थे और इस पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा प्रेम के बारे में लिखा और औरत और मर्द के रिश्ते के बारे में लिखा ये चीज़ें लोगों को मतलब एक विरोध भी होता था लेकिन पढ़ने वालों की भी गिनती बहुत थी विषय वस्तु के लिए गार्गी ने सामाजिक परिवेश पुरानी कथाएं इतिहास लोक कथाओं पर स्वतंत्र रूप से काम किया बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह उन्होंने अपनी सोच को सोच पर किसी को भारी नहीं होने दिया जो उन्होंने महसूस किया वो ही उन्होंने मुझे लगता है की बिल्कुल, बिल्कुल। आप मुझे ब्रेक के लिए कहेंगे तो से पहले आप कहें मैं ही हूं। <laughs> बहुत अच्छी बात है आपने बताया बलवंत गार्गी के बारे में आइए आगे बढ़ते हुए सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत कलम का जादू इस कार्यक्रम में सुनते रहो मस्कर आते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कलम का जादू इस कार्यक्रम में और बातें हो रही है प्रोफेसर बलवंत गार्गी के बारे में जिन्होंने जो कुछ लिखा उस पे काफ़ी चीज़ें जो है लोगों के मानस पटल पर जो है उसका गहरा असर रहा और जहां पर आप देखेंगे उनके जो उपन्यास या फिर लेख है उस पर जो टाइटल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जहन को जंगजोर देते हैं और आपको उस पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं जी कमलेश जी मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे स्टोरीज या कहानी या फिर कविताएं कुछ हो जो तो हमारे श्रोताओं को अगर सुनाएंगे एक दो तो अच्छा लगेगा जी उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि न्यू न्यूयॉर्क शहर से प्रकाशित उनकी एक पुस्तक फोक थिएटर ऑफ इंडिया और अंग्रेजी और पंजाबी में दो अर्थ जिसमें द नेकेड ट्राइंगल और द पर्पल मून ने उन्हें बहुत ही महानगरीय लोगों का ध्यान जो है उनकी तरफ गया और पंजाबी में नाटक लेखन के अग्रदूतों में से एक वो रहे दूरदर्शन पर उनके नाटकों जैसे सांझा चुला जैसे जो नाटक उनको देश ने काफी सराहा जो उनका रंगमंच का जो जीवन था ना उसमें बलवंत गार्गी जी ने दो साल तक वॉशिंग्टन विश्वविद्यालय में पढ़ाया जहाँ उनकी मुलाकात जीन हैनरी से हुई जो बाद में उन, उनकी पत्नी बन गई और उनकी आत्मकथा द नेके ट्रायंगल के आधार पर बनी थी उनकी ये जीवन कहानी थी बलवंत गार्गी जी चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय के भारतीय रंगमंच विभाग के संस्थापक निर्देशक रहे और विभाग में ओपन एयर थिएटर का नाम उनके नाम पर रखा गया है आज भी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें जो इंटरेस्टेड हैं उनको शिक्षा मिलती है बहुत अच्छे अच्छे कलाकार वहाँ से तैयार होकर इंडस्ट्री ने हमें दिए और जिनमें अनुपम खेर किरण खेर सतीश कौशिक पूनम ढिल्लू जैसे बॉलीवुड के सितारे शामिल हैं कई वर्षों से गार्गी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय वासर कॉलेज माउंट होलो के कॉलेज टर्निटी कॉलेज हवाई विश्वविद्यालय येल विश्वविद्यालय प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में एक प्रतिष्ठित विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में व्याख्यान दिया और पढ़ाया भी उनकी किताबें जो हैं उनके बारे में हम अपने सुनने वालों को जरूर जानकारी देंगे सबसे जो मकबूलियत इनकी बुक की लोहा लोहाकुट जो पंजाब के नाटशाला में नाटक के रूप में मंचित किया गया बलवंत गार्गी जी का लिखा हुआ था उन्होंने इसको नाटकीय अंदाज में थिएटर में भी दिया और ये नाटक उन्नीस में गार्गी जी द्वारा लिखा गया और इसकी नायिका संती की कहानी जिसकी शादी एक लोहार से हो जाती है और संती की बेटी जो है बैनो उदारवादी है वह सामाजिक और बाकी बंधनों से मुक्त होना चाहती है।, है संती अपनी बेटी के कामों को समर्थन नहीं करती क्योंकि वह इससे सामाजिक व्यवस्था के, के विरुद्ध मानती है हुँ, हुँ. और जब बैनो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने प्रेमी को जो कि एक निमन जाति का है के साथ भाग जाती है तो संति अपने सभी संबंध उसे तोड़ लेती है, है। जैसा कि आमतौर पर होता है इस केस में क्योंकि उस समय का समाज तो बहुत ज़्यादा बंधनों से बंधा हुआ था ना जकड़ा हुआ था लेकिन समय के साथ संती भी अपनी बेटी की तरह ही स्वतंत्र और अपने लिए जीवन चुनने की इच्छा के लिए तरसने लगती है वो भी आज़ाद होना चाहती है ये एहसास होता है कि संती जो नारी जाति का प्रतीक है सामाजिक दबाव है उस पर अपने पति के प्रभाव के कारण वो एक बड़े ही सीमित दारे में जीवन जीने के लिए मजबूर है अंत में रमेश जी होता क्या है कि आज़ाद होने का फैसला तो वो करती है अपने प्यार करने वाले आदमी के साथ वो भाग भी जाती है और क्लाइमैक्स जो है मानसिकता पर तीखी टिप्पणी भी करता है नाटक में ग्रामीण पंजाब को दर्शाया गया है जो किसी तरह समय की दौड़ में खो गया और समाज में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों को भी उजागर किया गया उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी दिखाया गया एक शानदार ढंग से लिखा हुआ ये नाटक जो आज के समय में भी बहुत महत्व रखता है मंचप्रीत ने कहा कि पंजाब नाटशाला के वीकेंड थिएटर के एक हिस्से के रूप में रविवार को हम इसको खेलते थे और नाटक का मंचन किया जाता था और हमें जो पात्र थे उनको जीने में इतना आनंद आता था क्योंकि आप देखिए रमेश जी जो नाटक खेले जाते हैं ना उसमें कलाकार तो कलाकार दिखा रहा है अपनी लेकिन जो समाज हमारा बंधनों से झगड़ा हुआ है उसमें बंधा हुआ है तो वो जब उनको देखता है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है विरोध भी हो सकता है किसी चीज़ का किसी रीति रिवाज को हम तोड़ भी सकते हैं तो वो किसी ना किसी के मानस पटल पर ध्यान जो केंद्रित होता है असर डालता है तो इसी तरह क्रांतियाँ हो जाती हैं जीवन में है न आ, जो आज़ादी से जीवन जीने का जो संदेश हमें परमात्मा भी देता है तो उसको जीने के लिए जो इतने बंधन ख़ास करके औरत पर Hmm. सभी राइटर्स का मुझे लगता है कि उनका ध्यान उस समय की औरतें जो घर में ही कामकाज में व्यस्त रहती थी लेकिन उनकी कदर नहीं होती थी फिर hmm. भी पूरा जीवन लगाने के बाद भी तो समय अभी बदला है हम इस समय उनकी बात कर रहे हैं तो हमें लगता है आसान नहीं होगा उनके लिए ऐसे सत्तर साल पहले जो हालात थे हमारे देश hmm. के तो बलवंत गार्गी जी ने यहाँ से देखो जमीन से जुड़ी हुई बातों से लेकर ले कहा बाहरले देशों में जाके अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी नाटक खेले तो यहाँ की संस्कृति का यहाँ के सभ्याचार यहाँ के रहन सहन जो उनके ऊपर भी असर हुआ होगा बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो तो हमेशा से ही आजाद फिजा में रहने वाले लोग है बिल्कुल तो बिल्कर। ये सब चीजें ये बलवंत गार्गी जी की जो हमें उनकी सोच है उसका पता चलता है और उस समय ये चीजें बहुत जरूरत थी नहीं, नहीं, नहीं। इन चीजों को उभारने की नाटक के रूप में लोगों पर ज्यादा असर होता है तो इसीलिए उन्होंने थिएटर बहुत किया उन्होंने नहीं, नहीं। आप हमें फिल्म इंडस्ट्री में नजर मारिए जैसे अनुपम खेर जैसे हमें महान कलाकार उन्होंने दिए न किरण खेर होगी पूनम ढिल्लो होगी तो ये सब समय की देन थी और हम बलवंत गार्गी जी को प्रणाम करते हैं वंदना करते हैं कि वो इसी तरह के कलाकार जो अब भी समाज को जरूरत है जो उनको पढ़ें तो वो भी समय को बदलने समाज को बदलने की ताकत उनमें आए सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कलम का जादू प्रोग्राम का समय मुझे लगता है अभी पूरा हो, हो, हो गया है रमेश जी आपका भी शुक्रिया सुनने वालों का भी कमलेश जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया प्रोफेसर बलवंत गार्गी के बारे में आशा करूंगा हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आपने फिल्म एक्टर की बातें आपने की उनसे जो है इनकी लिखने में कितनी ताकत रही है ये हमें पता चल जाता है और रजिया सुल्तान का भी आपने जिक्र किया तो निश्चित तौर पर ये सारे जो फिल्में बनी हैं इसके पीछे बलवंत गार्गी जी की राइटिंग्स का कमाल है तो आइए ऐसे ही खूबसूरत राइटरों के बारे में आपको बताते रहेंगे आज के इस कलम का जादू प्रोग्राम में और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद आज के इस एपिसोड को सुनने के लिए फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति